भारतीय दर्शन भगवत गीता में दार्शनिक विचार हर तरह के लोगों के लिए हर तरह के उपदेश गीता में है एकमात्र यही एक ग्रंथ है जिसके अध्ययन से शांति मिलती है और इसके उपदेश के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति भी हो जाती है यही तो भगवान ने स्वयं कहा है सर्वधर्मान परि त्यज मामेकम शरणम व्रज मोक्षयिष्यामि सभी सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मुझ में आत्मसमर्पण करो करो मेरी शरण ग्रहण और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई चिंता न करो इस ग्रंथ के महत्व के संबंध में भगवान ने स्वयं कहा है जो कोई मुझ में पराभक्ति रखकर इस परम गोपनीय गीता को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह निश्चय मुझको प्राप्त करेगा उसके अतिरिक्त मनुष्यों में मेरा प्रिय करने वाला दूसरा कोई नहीं है और न हो सकता है धर्म से युक्त जो भी हम दोनों के इस संवाद को अर्थात गीता को पढ़ेगा उसका मैं इष्ट हूँ जो कोई इस गीता के पाठ को श्रद्धा से और ईर्षारहित होकर सुनेगा वह अवश्य ही मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त करेगा यही कारण है कि सभी लोग इस ग्रंथ को साक्षात भगवान का उपदेश मानते हैं और अपनी अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए तथा चरम पद तक पहुंचने के लिए इसे पढ़ते हैं इस ग्रंथ को पढ़ने से लौकिक तथा अलौकिक ज्ञान को लोग प्राप्त करते हैं महाभारत के भीष्म का एक अंश गीता है महाभारत को शास्त्रों में पंचम वेद कहा गया है जन साधारण के लिए तथा विद्वानों के लिए भी महाभारत उपयोगिता की दृष्टि से वेदों से भी विशेष महत्व का समझा जाता है और इसके वचन को श्रुति के समान ही सभी प्रामाणिक मानते हैं यही एकमात्र ग्रंथ है जिसमें समस्त ज्ञान भरा है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार सभी वर्णों को स्त्री तथा पुरुष को एक मूलक्षों को भी समान रूप से है इसकी रचना के समय के संबंध में बहुत से विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है चिंतामणि विनायक वैद्य करंदीकर आदि विद्वानों का कहना है कि महाभारत की लड़ाई दिसंबर 11, 3102 ईसा से पूर्व को आरंभ हुई थी प्रोफेसर अथवले का मत है कि तीन में ईस्वी पूर्व में लड़ाई आरंभ हुई प्रोफेसर तारकेश्वर भट्टाचार्य का कहना है कि चौदह सौ बत्तीस पूर्व में लड़ाई आरंभ हुई ऐसी स्थिति में गीता की भी रचना महाभारत के समय में ही हुई होगी महाभारत के साथ साथ गीता के उपदेश को भी व्यास ने ही इस रूप में लिखा संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की बातें सुनाने के अवसर पर अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश को भी उन्हें सुनाया अतएव महाभारत के युद्ध के पश्चात व्यास ने अपनी दिव्य शक्ति से महाभारत की लड़ाई की सभी बातों को जानकर इस ग्रंथ की रचना की चाहे वह उन्नीस सौ पूर्व या 30,018 हजार पूर्व में हुई हो